नारायण नारायण दस मार्च आज का विषय गृहस्थी में कैसे बढ़ते? स्त्री कैसे बरते स्त्री पति सेवा की ही अपना धर्म माने गृहस्थी में जो कर्तव्य वही सत्कर्म है अंतकरण में संतोष ही हमारा साधन है सब सुखी रहे और नित्य नाम स्मरण करे परिणाम यह होता है कि सभी प्रकार का सुख हमें प्राप्त होता है और घर बैठे बैठे भगवान की भी प्राप्ति होती है स्त्री को कर्तव्य में तत्पर रहना चाहिए और मुख में राम नाम होना चाहिए देश से सबकी सेवा करने से ही सबसे बड़ा लाभ होता है परमात्मा ने जो जो दिया है वह संभाल के रखने में ही स्त्री की भलाई है और सबकी भलाई भी उसी में है अधिक लोभ ना करने में ही परमार्थ है अतः लोभ में मन कभी उलझना नहीं चाहिए निरंतर राम नाम जपना और किसी भी बात की और ध्यान न देना गृहस्थी में संतोष रखना ही भक्त का मुख्य लक्षण है जो पति व्रता हुई है उनका स्मरण करें इसी से पुण्य लाभ होगा सज्जन को यदि रीति पसंद होती है स्त्री को अपने पति के सिवाय और कोई देवता नहीं मानना चाहिए घर में निरंतर संतोष हो तुम्हारे लिए पति का सहवास ही भाग्य है उसकी आज्ञा के अनुसार बरतना और उसके सुख में अपना सुख मानना जीवन है यदि प्रभु राम का भाव निरंतर चित्त में होगा तो गृहस्थी की चिंता भी वही करेगा गृहस्थी में सावधान रहना लोभ से दूर रहना धन संग्रह करना कुछ धन बचाकर ही खर्च करना यही गृहस्थी की रीति सब जग में चल रही है जग की और भी एक रीति है वह है लोप करने की उसमें अरुचि होनी चाहिए पति सेवा करके राम नाम जपना ही अच्छी गृहस्थी का लक्षण है मेरा उसके लिए आशीर्वाद है गृहस्थी करते समय चिंता तो निर्माण होगी ही लेकिन राम नाम कर उसे मिटाओ चिंता रहित बनो तभी प्रसन्नता होगी कन्या के विवाह की चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन प्रयत्न कभी छोड़ना नहीं चाहिए सज्जनों ने कहा है कि प्रयत्न करने पर ईश्वर की कृपा होगी इस कथन को गहराई से ध्यान में रखना चाहिए गृहस्थी के प्रारंभ में जिसने प्रभु राम का स्मरण किया उसी को प्रयत्न करने पर राम का आशीर्वाद मिलेगा इसी विश्वास से गृहस्थी करें जो केवल दिखावे के लिए मधुर मधुर बोलता है उस पर कभी विश्वास मत कीजिए उसका बोलना तो विष है ऐसे लोगों का सहवास नहीं करना चाहिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जो दिखावटी है उस पर भरोसा मत करो हमारा जीवन राम की सेवा के लिए है अतः उसी के लिए उसे संजोए रखना रखना चाहिए। चाहिए मान की हमारी की हैं। हैं कोई भी काम काम करते समय मन शांत रखना चाहिए और व्यवहार दक्ष रहकर करें। जो नातेदार उनका समाधान कर ग्रस्ती करें, लेकिन उनके अधीन नहीं होना चाहिए सबके साथ प्रेम से व्यवहार करें, लेकिन चित्त दुश्चित न होने दे जो भी अतिथि आएगा उसे अन्नदान करे किसी को भी खाली हाथ न लौटाएं। व्यवहार करते समय भी प्रभु राम का अधिष्ठान अवश्य हो राम पर विश्वास रखकर सुख से गृहस्थी करें।